श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत किंतु उनके इस कार्य से होना ही क्या था उनके तिरभाव के कुछ ही दिन बाद प्रवृत्तिपूर्ण मानव मन ने उनके द्वारा प्रवर्तित शुद्ध मार्ग को भी कलुषित कर डाला सूक्ष्म भाव को त्याग कर उसने स्थूल विषय का ग्रहण कर लिया परकीय नायिका की अपने उप पर जो आंतरिक आसक्ति होती है उसे अंगीकार कर ईश्वर के प्रति उसका आरोप न करते हुए पर किया स्त्री को ही वह ग्रहण कर बैठा इस प्रकार विशुद्ध योग मार्ग में भी कुछ कुछ भोगों को प्रविष्ट कराकर कुछ अंश तक उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बना लिया और ऐसा किए बिना उसके लिए दूसरा उपाय ही क्या था क्योंकि वह इस प्रकार शुद्ध रूप से चलने में असमर्थ था उसमें योग तथा तो भोग इस दोनों के मिश्रित भाव को ग्रहण करने की ही योग्यता थी यद्यपि वह धर्म लाभ करना चाहता था किंतु साथ ही रूप प्रसादी की कुछ कुछ भोग लालसा भी उसमें विद्यमान थी इसलिए वैष्णव संप्रदाय में करता भजा आउल बाउल दरवेश साई इत्यादि मतों का उद्भव हुआ एवं तदनुसार उपासना तथा तो गुप्त साधन पद्धति प्रचलित हुई इसलिए उन साधनों के मूल में अत्यंत प्राचीन काल के वैदिक कर्मकांड का प्रवाह एवं योग तथा भोग का सम्मिश्रण देखने को मिलता है साथ ही तांत्रिक कूलाचार्यों द्वारा प्रवर्तित अद्वैत ज्ञान के साथ प्रत्येक क्रिया के सम्मिलन का भी कुछ कुछ भाव दिखाई देता है कर्ता भजा आदि मतों के साध्य तथा साधन विधि के संबंध में उपदेश कर्ता भजा आदि संप्रदाय के ईश्वर मुक्ति संयम त्याग प्रेम इत्यादि विषयों की कुछ बातों का यहाँ पर उल्लेख करने से पाठक हमारे उपरोक्त वक्तव्य को सहज ही समझ जाएंगे श्री रामकृष्ण देव इन संप्रदायों की चर्चा करते हुए बहुधा हमसे इन बातों को कहा करते थे सरल भाषा तथा छंदों में लिपिबद्ध होने के कारण साधारण अशिक्षित लोग भी इन विषयों को किस तरह समझ लेते हैं पाठक इसका भी सहज ही अनुभव कर सकेंगे इन संप्रदायों के लोग ईश्वर का आलेख आलेखलता कहकर निर्देश करते हैं यह कहना अनावश्यक है कि संस्कृत के अलक्ष्य शब्द से ही अलोक शब्द की उत्पत्ति हुई है वे आलेख शुद्ध सात्विक मानव मन में प्रविष्ट हो या उसका अवलंबन कर प्रकाशित होकर करता या गुरु रूप से आविरभूत होते हैं इस प्रकार के मानव को ही ये लोग सहज उपाधि प्रदान करते हैं यथार्थ गुरु भाव से ओत प्रोत मानव की मानव ही इस संप्रदाय के उपास्य रूप से निर्दिष्ट होते हैं इसी कारण इसका नाम कर्ता भजा हुआ है आलेखलता के स्वरूप तथा विशुद्ध मानव में उसके आवेश के संबंध में इन लोगों का कहना है आलेके आसे आलेखे जाए आलेके देखा केव न पाए आलेके के चीने छे जेई तीन लोकेर ठाकुर से ही अर्थात सब अलक्ष ही वे आते हैं एवं सबसे अलक्षित होकर ही वे चले जाते हैं किसी को अलक्ष का दर्शन नहीं मिलता है अलक्ष को जिसने जान लिया है तीनों लोकों को वह प्रभु है सहज मानव का लक्षण है वे सर्वदा अटूट बने रहते हैं अर्थात सर्वदा रमणी के साथ रहने पर भी काम भाव से कभी वे धैर्यच्युत नहीं होते हैं इस संबंध में इन लोगों का कथन है रमणीय संगे थाके ना करे रमण अर्थात रमणी के साथ रहकर भी वे रमण नहीं करते हैं संसार में काम कांचन के भीतर अनासक्त रूप से रहे बिना साधक की कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती इसलिए साधक के प्रति उनका यह उपदेश है राधुनी हैबी व्यंजन बाटबी हाली ना छुई भी ताए सांपेर मुखे ते भेकेर नाचाबी सांप ना, ना गिलीबे ताय अमीय सागरे स्नान करीबी केश ना भिजीबे ताय अर्थात रसोईया बनकर रसोई बनाना व्यंजनों को बांटना परंतु हंडी का स्पर्श न करना सांप के मुँह पर मेढ़क को नचाना किंतु सांप उसे न निगले, अमृत के समुद्र में नहाना पर केशों को नहीं भिगोना तंत्र में साधकों को जिस प्रकार वीर पशु तथा दिव्य भाव में विभक्त किया गया है उनके अंदर भी उसी प्रकार साधकों की ऊंची नीची श्रेणियों का उल्लेख है आउल बाउल दरवेशाई, साई पर आरनाई, नाई अर्थात सिद्ध होने पर तब कहीं साई बनता है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे ये लोग ईश्वर के अरूप रूप का भजन किया करते हैं एवं इस संप्रदाय के कुछ गीतों को भी वे हमारे समीप गाया करते थे यथा बावलों का सुर डूब डूब डूब रूप सागरे अमार मन तलातल पाताल खुजले पाबीरे प्रेम रतन धन ओ खोज खोज खोज खुजले पाबे हृदय माझे वृंदावन आवार दीप दीप दीप ज्ञानेर बाती हृदय ज्वल अक्षुण अक्षुण ड्या डांगा डिंगी शराय आवार से कौन जन कुबीर बोले सोन सोन सोन भाव गुरु सी चरण अर्थात हे मेरे मन तू रूप सागर में डूब जा डूब जा तलातल तथा पाताल में अन्वेषण करने पर तुझे प्रेम रत्न धन की प्राप्ति होगी अरे ढूढ़ो ढूढ़ो ढूढ़ने पर तुम अपने हृदय में वृंदावन को प्राप्त करोगे साथ ही ज्ञान की बत्ती तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित होगी परम निर्भरता के साथ जमीन पर नाव चलाने वाला कौन है कुबीर कहता है कि सुनो सुनो गुरुदेव के श्री चरणों का चिंतन करो इस तरह गुरुदेव की उपासना तथा सब लोगों का एकत्रित होकर भजनादि में निविष्ट रहना ही उनके मुख्य साधन है ये लोग यद्यपि देवी देवताओं की मूर्ति आदि को अस्वीकार नहीं करते फिर भी उनकी उपासना प्राय नहीं करते हैं भारतवर्ष में गुरुदेव या आचार्य की उपासना अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान है उपनिषद काल से संभवतः उसका प्रचलन हुआ है क्योंकि आचार्य देवो भव यह उक्ति हमें उपनिषद में मिलती है ऐसा प्रतीत होता है उस समय देवी देवताओं की उपासना बिल्कुल प्रचलित नहीं थी आगे चलकर उसी आचार्योपासना ने भारत में कितने प्रकार के रूप धारण किए हैं देख आश्चर्यचकित होना पड़ता है इसके अतिरिक्त शुद्धि अशुद्धि भलाई बुराई आदि के भेद ज्ञान को हृदय से दूर करने के लिए नाना प्रकार के आचरण भी साधकों को करने पड़ते हैं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि साधक वर्ग गुरु परंपरा द्वारा उन विषयों से अवगत रहते हैं कभी कभी श्री रामकृष्ण देव उन विषयों का भी कुछ कुछ उल्लेख किया करते थे